वेक उड़ावणी चार सौ पैंतालीस नंबर श्लोक का कुछ विचार हुआ अब प्रारब्ध संबंधी विचार ये प्रारब्ध है क्या किसको होता है प्रारब्ध कहाँ काम करता है बिल्कुल वो ज्ञान के पराकाष्ठा में जब व्यक्ति होता है वहां प्रारब्ध का विचार नहीं होता उसके दृष्टि में प्रारब्ध नाम ना की वस्ती भी है ज्ञान की जो परम सीमा अपरोक्ष अनुभूति हो गई होगा सब अपरोक्ष अनुभूति काल में प्रारब्ध नहीं हो पाई उसके दृष्टि में न शरीर ज्ञान की जो पराकाष्ठा है शुरुआती काल में श्रवण हुआ मनन हुआ अभी निधिध्यासन में बैठा हुआ है अभी दृढ़ अपरोक्ष नहीं हुआ है उस काल में प्रारब्ध का विचार होता है जीवन मुक्त व्यक्ति के प्रार्थ स्वीकार किया जाता है उस काल में ज्ञान की जो पराकाष्ठा में पहुंचने के बाद में प्रारभ विचार वहां में अज्ञानी का तो प्रारब्ध ही है ज्ञानी के भी माने शुरुआती ज्ञानी का प्रारंभ माने बाहर भी वृप्ति बनती है भीतर भी बनती है ऐसी अवस्था है उसमें केवल भीतरी तृप्ति नहीं बन गई है आत्माकार वृत्ति पूर्ण रूप से नहीं है कभी बाहर कभी भीतर हो रहा है उस काल में यहां प्रारब्ध का विचार किया जाए पूर्ण ब्रह्माचार दृष्टि में हो गया हो वहां प्रारब्ध प्रोद्र कुछ भी नहीं होगा प्रार्थ्ध तो, तो, तो उसके दृष्टि में शरीर भी नहीं दूसरे दृष्टि में तो वो दूसरे की दृष्टि से कल्पना होगी फिर वास्तव में प्रारम्भ नहीं हुआ वहाँ पूर्ण ज्ञानी जो होगा ज्ञानी की भी एक सीमा है जैसे पहाड़ चढ़ने वाला व्यक्ति अभी शुरू करता है तब भी पर्वतारोही हो गया वो और वो चोटी में पहुंचा है उसको भी क्या बोलते हैं पर्वतारोही दोनों अभी एक किलोमीटर भी तीन चढ़ा वो भी पर्वतारोही में नाम लेता है तो ज्ञान में भी ऐसा ही है जब पूर्व स्थिति में होगा तब प्रारंभिक विचार ज्ञान के, के परम सीमा में जब पहुंचा हुआ होगा वह प्रारंभिक विचार नहीं होता जीवन मुक्त अवस्था है संसार को मिथ्या समझा वेदांत श्रवण हुआ युक्ति लगाई निष्कर्ष निकाला मैं ही सचिवानंद आत्मा हूं तो उसकी आवृत्ति चला रहा है और बीच बीच में भिक्षातन आदि में भी जाता है कार्य विषय का भी, भी ज्ञान होता है उसको और भीतर आत्मा का भी ज्ञान है ऐसी अवस्था में है बाहर का भी ज्ञान भीतर का भी ज्ञान ऐसी अवस्था में प्रारब्ध का विचार वहां होगा वहां प्रारब्ध है ऐसा माना जाएगा अब यह विचार होता है प्रारब्ध अन्य का तो प्रारब्ध है ही है अज्ञानियों को तो प्रारब्ध है ज्ञानी को दो भाग करेंगे शुरुआती जो ज्ञानी होगा आरुरुक्ष अवस्था का ज्ञानी है तो उसके लिए प्रारब्ध का विचार होगा जो आरूढ़ हो चुका है ज्ञान के पराकाष्ठा में बैठा हुआ है वहां प्रारब्ध पूर्व प्रारब्धं ृतिरेत प्रारब्ध फलदर्शन निदीव्यासनशील प्रत्यय प्रारब्धम फल दर्शन में लगा हुआ व्यक्ति है माने श्रवण उसका हो गया वेदांत श्रवण हो गया और मनन भी कर लिया युक्ति लगाई एक निष्कर्ष निकाल लिया उसने तो आदि आदिवाक्य के ऊपर में सारांश ये निकाला तात्पर्य मित्र श्रवण हो गया सत्य आदि आदिवाक्य श्रवण होने के बाद उसने युक्ति लगाई मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं यहाँ तो छोटे से अनुभव होता है वो बहुत बड़ा लगता है फिर युक्ति लगा करके वो लक्षण वृद्धि करेगा कि उपाधि को हटाएगा ये मनन आएगा विचार उपाधि को यहां भी हटाएगा वहां भी हटाएगा वहां से माया को अलग करेगा यहां से अंतकरण को अलग करेगा तो वो चैतन्य में भेद नहीं पाया जाता देखिए घटाकाश और मथाकाश भिन्न भिन्न व्यवहार होते थे अलग अलग उपयोग में होता था मथाकाश में ज्यादा अन्न ज्यादा शक्ति है घटाकाश में कम शक्ति है अन्न बढ़ते समय बड़ी उपाधि के कारण बड़ी शक्ति ईश्वर में बड़ी उपाधि है माया इसे सृष्टि कर सकता है लय कर सकता है खेती कर सकता है जीव के अंतकरण उपाधि छोटी सी उपाधि है इसलिए अल्पज्ञ हो गया और अल्पशक्ति वाला हो गया उपाधि छोटी होने के कारण अल्पशक्ति वो उपाधि बड़ी होने के कारण सर्वशक्ति है तो ये उपाधि को जब हटाएंगे उपाधि को हटाने पर केवल वहां एक चेतन बचता है वो दो नहीं होता जैसे एक अग्नि का ढेर है बहुत लकड़ी जला रही है और एक अभी अभी चिंगारी है तो दो में बहुत अंतर दिखता है तो जो ढेर है वहां कुछ भी डालकर जलाने की शक्ति है और चिंगारी है जो चिंगारी अवस्था में इधर अलग से होगी है तो उसमें तो इसमें जलाने की शक्ति नहीं है, है? जरा ऐसा तो ऐसी स्थिति बनी हुई है वो अग्नि में से वो जो ईंधन पाने को दोनों से हटाया तो जो कोयला अंश है लकड़ी अंश को हटा दो क्या बचेगा उसमें ढेर होगा कि नहीं वो जो ढेर वाला और एक चिनगारी वाले में। ने उपाधि के कारण ढेर होता है वैसे ये करने का नाम मनन है जो मनन के बाद में उसको ये जानकारी मिल गई मैं चलना हूं स्मृति वाक्य को विचार करके विश्वास करके मनन किया मनन के बाद में निष्कर्ष निकला हम ब्रह्मास्म हल्का फुल्का हुआ है देहावाब भी अभी गया नहीं है अब उसको दृढ़ करने के लिए वो ब्रह्माकार मृत्यु का हम ब्रह्मास्म हम ब्रह्माष्टी चलाएगा वो तो कहते हैं निधि ध्यास में लगा हुआ जो व्यक्ति है निधि ध्यास श्रवण और मनन के बाद में जो निधिध्यासन में लगा हुआ व्यक्ति उसका बाह्य प्रत्यय बाह्य विषय का ज्ञान भी देखा जाएगा बिल्कुल काल ज्ञान में डूबा हुआ होगा प्रगाढ़ में पहुंचा होगा वहां बाह्य ज्ञान उसको नहीं होगा उस किंतु में कितु निधिध्यासन अवस्था में बैठा हुआ व्यक्ति अभी शुरुआती नीतिध्यासन है उसका बाह्य प्रत्यय इ क्षति बाह्य प्रत्यय भी देखा जाता है विक्ष दर्शन धातु लट लगा क्षते बाह्य प्रत्यय भी देखा जाता है मान बाह्य विषयों का ज्ञान भी उसको होता है ए, भोजन है या अमुक है मकान है ये भी दिखता है उसको निधिध्यासन काल में तब शुरू शुरू के निधिध्यासन काल में आत्मागार वृत्ति भी बनती है तो बाह्य विषयों का भी ख्याल है उसको एक देखा जाता है प्रवृति श्रुतिरियत प्रारब्धम फलदर्शनार्थ अब ये एक प्रारब्धम प्रवृति इसी व्यक्ति के प्रारब्ध यहाँ कहेगी सी अभी यह भी में लगा हुआ येदर्शन इस व्यक्ति का निधि आसन में लगा हुआ व्यक्ति उसका प्रारब्धम प्रवृति प्रारब्ध को कहती है प्रवृति लटका द्रुध धासी कहती है ऐसा इस व्यक्ति को प्रारब्ध है, अन्य जनों के तो प्रारब्ध है ही है उनके तो बात ही नहीं करना है प्रारब्ध है कि नहीं जो जना सामान्य है उनके तो प्रारब्ध है ही है और पूर्ण ज्ञान अवस्था में जब व्यक्ति होगा वह प्रारब्ध विचार नहीं होता। ये जो अभी पूर्ण नहीं, नहीं हुआ दृढ़ नहीं हुआ ज्ञान आसन काल में चल रहा है व्यक्ति तो उसको भीतर भी बुद्धि बनती है तो बाहर विषयों को भी ज्ञान होता है उस काल में तो उसी व्यक्ति का प्रारब्ध यहां कहा जाता है क्योंकि फलदर्शन प्रारब्ध का फल भोग सुख दुख दिखाई पड़ता है वो भी कभी सुखी होता है कभी दुखी होता है काल शुरू शुरू अवस्था में प्रारब्ध का फल वही है विषय मिलना सुख दुख होना इष्टानिष्ट विषय आना उसके द्वारा सुख या दुख होना है प्रारब्ध का फल है फलदर्शन फल देखा गया किसका फल प्रारब्ध का फल क्यों शरीरपात अभी होता नहीं है निर्दासन काल में इस तो आगे उसको भोग मिल रहा है बाह्य विषयों का कुछ ख्याल होता है उसको बिल्कुल नहीं होता ये बात नहीं है विधिरासन काल में इसके मतलब भोग मिल रहा है तो कारण मानना का पड़ेगा कर्म के आधार पर भोग तो प्रारब्ध कर्म उसका है ये मानना पड़ेगा विधि काल की बात है ये, ज्ञान की प्रगाढ़ता में जब पहुंचेगा वहां प्रारब्ध क्रुद कुछ भी नहीं होता वहां वहां उसके दृष्टि में न शरीर है वो तो प्रगाढ़ में पहुंचा हुआ है शरीर आदि के भान निर्यासन काल में होता रहेगा आत्मा का भान भी होता है कभी बाहर कभी भीतर सब चले गए उस काल में प्रार्भम विचार सुखाद्युभ प्रारब्ध मिश्य क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नुत्रचित सुखाद्युभव यारब्ध मिष्यते हलोदय क्रिया पूर्वो निष्क्रियो नहीं पुत्र के जब तक आपको बाह्य पदार्थ होगा पदार्थ जन में सुख दुःख का अनुभूति होती है सुख दुःख की अनुभूति होती है शत्रु इष्ट बुद्धि होने से सुख मिल रहा है अनिष्ट बुद्धि होने से दुख मिल रहा है तब तक प्रारब्ध की चर्चा तब तक प्रारब्ध बाह्य विषय से आपको जब तक सुख दुख की अनुभूति आप ग्रहण करते हैं तब तक प्रारब्ध मानना पड़ेगा एक अवस्था एक आ जाएगी जो बाह्य विषयों की सुख दुख की पता ही नहीं ऐसी स्थिति में व्यक्ति पहुंच गया वहां प्रारब्ध है। ज्ञान के जो अवस्था में प्रारब्ध की बातें नहीं होगी जब तक बाह्य विषय आपको अपने से भिन्न दिख रहे हैं तब जनित सुख दुख की अनुभूति आप कर रहे हैं तब तक प्रारब्ध सुखादि अनुभवों या आदि से दुख सुख दुख का अनुभव जब तक व्यक्ति विषय संबंधी सुख दुःख कौन सा विषय संबंधी सुख या दुख कोई भी विषय आकर के आपको या सुख देगा या दुख देगा वही होता है। अंतिम परिणाम तो यही है अगर वो मित्र रूप में आया है तो सुख देगा आपके इष्ट बुद्धि हो गई वो हाँ और वो अनिष्ट बुद्धि हो गई आपको जिसमें विषय आपको दुख देगा बात की है अंतिम परिणाम इनका भोग बोलते हैं भोग माने सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार भोगा है सुख का अनुभूति सुख की अनुभूति या दुख की अनुभूति को भोग शब्द से बोलते हैं भोग शब्द का अर्थ यही होता है सुख या दुख दो में से एक का अनुभव होना है कोई भी विषय होगा तो दो में से एक आपको देगा और वो आपके मन के आधार पर वो सुख दुख देगा और जो जो विषय आपको दुख देता है वही विषय दूसरे को सुख देता है ऐसा देखा है आप शराब नहीं पीते हैं तो शराब देखने पर आपके मन में आक्रोश होता है दुख पैदा होता है दूसरा व्यक्ति बेचारा चोरी करके धन कमा करके लेकर के पीता है तो इस मतलब उसको सुख दे रहा है वही शराब सराव। जो शराबी होगा कैसे कैसे करके पैसे की व्यवस्था करता है बेचारा जाता है भट्टी मिलाता है वर्ष सुख देता है उसको इसके मतलब वो शराब न सुख दे रहा है ना सुख दे रहा आपके मन बुद्धि जैसी मान्यता बना दी वैसे हो रहा उसमें सुख देना होता तो जैसे उसको सुख दिया आपको भी देना था आपको नहीं दे रहा है अगर दुख देना होता एक ही स्वभाव होता उसका तो आपको दुख दे रहा है तो उसको भी दुख देना चाहिए दूसरे को उसको सुख दे रहा है विषय में सुख दुख पूछ रहे आपके मन की मान्यता है आप वहाँ इष्ट बुद्धि पहले पैदा कर देते हैं तो इधर सुख बुद्धि होती है वहां अनिष्ट बुद्धि पैदा करते हैं तो इधर दुख बुद्धि पैदा हो जाती है यही तो सुखादी अनुभव हो यावत जब तक सुख दुख का अनुभूति आपको होती है विषय संबंधी तावत प्रारब्ध निश्चित तब तक प्रारब्ध कहा जाता है प्रारब्भ तभी तक चर्चा प्रारंभ की चर्चा तब तक, तक है जब तक आप सुख दुख की अनुभूति कर रहे हैं अपने भिन्न होकर के सुख की अनुभूति दुख की अनुभूति विषयों का कर रहे हैं तब तक आपका प्रारंभ प्रारभ मानना पड़ेगा क्यों जो सुख दुख यहाँ फल रूप में आ रहा है आपके पास किस रूप में आ रहा है फल है वो फल जो होता है क्रियापूर्वक होता है बिना कर्म का फल नहीं होता फलोदय क्रियापूर्वक क्रिया माने कर्म फल का उपभोग आप कर रहे हैं क्या है फल सुख या दुख दो में से किसी एक का अनुभूति आपको हो रही है विषय जन में अब फलोदय जो होता है कर्म के बिना होता नहीं है फलोदय क्रियापूर्वक है क्रिया माने कर्म है कर्म के बिना क्रियापूर्वक फल होता पहले कर्म हो तो बाद में फल होगा तो इसके मतलब वो जो फल देने वाला दे रहा कर्म उसी को प्रारब्ध करेंगे क्या बोलेंगे प्रारब्ध करेंगे निष्क्रियो नहीं पुत्रजित फल होदय निष्क्रिय कभी नहीं होगा कर्म न हो और फल मिले ऐसा नहीं हो सकता कर्म हो और फल मिले माने सुख दुख आपको मिलना और कर्म हो यह संभव नहीं सुख दुख मिल रहा है तो कर्म के आधार पर मिलता है ऐसा जिसका जैसा कर्म होगा उसी के आधार पर सुख दुख तो ये फलोदय जो होता है क्रिया पूर्वक होता है मैंने कर्म पूर्वक होता है कर्म किया हो तो फल मिलेगा सुख दुख इसलिए निष्क्रिय नहीं ये जो फल होता है फलोदय जो होता है फल की प्राप्ति उदय माने फल प्राप्त फल की प्राप्ति निष्क्रिय माने कर्म न हो और फल का उदय ऐसा नहीं है अब जब यहाँ सुख दुख की अनुभूति हो रही है अभी तो प्रारब्ध कर्म को मानना चाहिए क्योंकि कर्म के बिना प्रारब्ध फल नहीं हो सकता सुख दुख फल मिल रहा है आप अनुभूति कर रहे हैं विषयजन्य सुख दुख की अनुभूति हो रही तो तब तक प्रारब्ध कर्म को मानना ये चाहिए आगे ्रह्मे याति विलयम याबोधा स्वप्न कर्मत अहम ब्रह्मे विज्ञा कलोटीशाजित संचितम विलयम या ती प्रबोधात स्वप्न कर्मवत कर्म अनेक है किंतु प्रकार उनका तीन माना है माने पूर्व के जितने कर्म थे हमारे पूर्व शरीर संबंधी जो कर्म हुए थे उनमें से किसी विशेष कर्म लेकर के अभी हम फल भोग रहे हैं ये तो प्रारब्ध में आएगा किसल आएगा जो फल देने के लिए तैयार है फल दे रहा है सुख दुख दे रहा है जिस कर्म को लेकर के हम यहां अभी उपभोग कर रहे हैं उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। बाकी जो डिपोजित खाते में पड़े हुए हैं पहले के कर्म ज्ञान के पहले जो भी जितने कर्म हुए थे ज्ञान अभी हो रहा है आपको उसके पहले जितने कर्म थे उनमें से एक कर्म फल दे रहा है ये प्रारब्ध में पहलाएगा बाकी कर्म को संचित बोलते हैं विपोजित कर्म है कालांतर में जाके फल देना है उन्होंने वो भी एक ही साथ में बारी बारी से देंगे अनेक हैं वो बारी बारी से देते रहेंगे शरीर वो संचित कर्म है अब जब ज्ञान हो जाता है माने ज्ञान के पूर्व में दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो ये शरीर अभी आरंभ हो गया फल सुख दूध दे रहा है वो कर्म तो प्रारंभ में आ गया एक बाकी जितने ज्ञान होने के पूर्व क्षण तक जितने कर्म थे उनको संचित कर्म कहते हैं डिपोजित कर्म है तो। एक तो आप ब्याज ले रहे खा रहे अभी एक कर्म तो यहाँ भोग रहे हैं एक व्यक्ति तोड़ दिए वो ले लिया हाँ। और बाकी वहां पड़े हुए हैं सब और ज्ञान होने के बाद भी कुछ कर्म तो होगा ही चलना फिरना कुछ ना कुछ होगा ही उस कर्म को क्रियामान कर्म कहते हैं अथवा आगामी कहते हैं माने ज्ञान होने के बाद मान लो किसी को ज्ञान हो गया उसके बाद भी तो भात पैर आदि से कुछ न कुछ कर्म होगा ही उससे ये नहीं कि ज्ञान होने वाला अजय की तरफ पढ़ा रहेगा ऐसा तो वो तो एक रोग है कैसा हो होता नहीं ऐसा सामान्य व्यवहार उसका होगा ही कुछ न कुछ कर्म होगा आप पुण्य जो भी होगा कुछ होगा उसको आगामी कर्म कहते हैं अथवा क्रियमाण बोलते हैं कर्म का तीन विभाग एक प्रारब्ध संचित और आगाम अथवा क्रियमाण ज्ञानोत्तर जो कर्म है उसको क्रियमाण बोलते हैं अथवा आगामी बोलते हैं ज्ञान के बाद होने वाला कर्म और ज्ञान के पहले जो कर्म हो रखे थे उनमें से एक का तो उपभोग चल रहा है सुख दुख की अनुभूति हम कर रहे हैं उस कर्म को प्रारंभ होता बाकी जितने हैं अनंत काल से चल रहे हैं और अनंत कर्म है उपाय हैं वो संचित उनमें से दो कर्म तो ज्ञान से समाप्त हो जाएंगे ज्ञान से असली में संचित कर्म समाप्त होगा अहम ब्रह्मास्में ऐसा ज्ञान किसी भी हो जाए देहभा भूल जाए तो जितने भी पूर्व कृत कर्म थे एक तो प्रारत में चल रहा बाकी जितने भी हैं उसमें आग लग जाएगी ज्ञान रूपी आग लग जाएगी सब भस्म हो जाएंगे संचित कर्म नहीं रहेगा और ज्ञान के बाद में जो कर्म होगा वहां अभिमान रहित कर्म होगा उसका मैं काम करने वाला हूं ऐसी बुद्धि नहीं होगी उसमें असंगता है उसके जीवन में असंगता है तो उस कर्म का फल उसको लेताएमान नहीं होगा मैं करता हूं ये बुद्धि नहीं रहेगी ज्ञान होने के बाद में जो कर्म होगा उससे वहां हम करोगी भावना नहीं उसमें अज्ञान अवस्था में मैं करने वाला हूं करके अभिमान करता तब करता था तब फल भोगना पड़ता ज्ञान के उत्तर में जो कर्म आगामी कर्म बोलो चाहे क्रियमान कर्म बोलो उसके साथ उसका संबंध ही नहीं होता तो उसका फल तो भोगना नहीं पड़ेगा ज्ञान क्यों उस कर्म के साथ लेपायमान है ही नहीं वो अपने को असंग रूप में है वो प्रारब्ध के द्वारा जैसा होगा कर्म करा रहा है वहां उस कर्म में उसके टच नहीं है संबंध नहीं है मैं करने वाला हूं ऐसा नहीं कि ज्ञान हो गया तो अपने को अलग कर उसने तो वो तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा उसके नाश के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं ज्ञान हो गया है अपने को असंगता में लाया ज्ञानोत्तर जो कर्म होगा वो कर्म में ज्ञानी ले पायेमान है ही नहीं उसका फल उसको मिलना ही नहीं और संचिन कर्म जितने थे सारे के सारे समाप्त हो गए संचित कर्म ज्ञान से जल जाएंगे और ज्ञान के बाद में जो आगामी कर्म है उसमें उसको फल नहीं मिलेगा चाहे कोई पाप कर्म हो गया हो उसके शरीर आदि से और चाहे पुण्य कर्म हो गया हो उसके साथ उसका संश्लेष नहीं है संबंध नहीं है संबंध नहीं तो फल नहीं मिलेगा किंतु कर्म का फल मिलेगा जरूर उसको नहीं मिलेगा ज्ञानी को भोगना नहीं पड़ेगा वो वो कर्म का फल कौन बोलते देखो तीन प्रकार संचित कर्म तो ज्ञान से सब समाप्त हो गया उसका और प्रारब्ध कर्म शरीर से भोग के समाप्त कर देगा अब उ, उसके निमित्त से बनने वाले कर्म एक कर्म रह गए कौन सा रह गया क्रियमाण बोलो चाहे आगामी बोलो वो कर्म अगर पुण्य कर्म होगा तो उसको सेवा करने वाले के पास चला जाएगा फल तो देगा कर्म उधर जाके देगा और जो उसके द्वारा कोई पाप हुआ हुआ तो उसको निंदा करने वाले के तरफ चला जाएगा ऐसी व्यवस्था की है ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र में ऐसी व्यवस्था है संचित कर्म तो ज्ञान से नाश होगा और प्रारब्ध तो भोग से नाश होगा ठीक है अब रहे क्रियमान वाला क्यों वो तो असंगता में है उसको में तो छिपट नहीं पाएंगे इधर नहीं छिपट पाए तो उधर जाके छिपट जाएंगे वो तो जो निंदा करने वाले और सेवा करने वाले को चले जाएंगे महात्माओं की जो सेवा करते हैं ना इनको पता है ज्ञान के बाद में जो इनसे कर्म होता है वो हमें मिलने वाला है इसलिए सेवा करते हैं तो पता है भक्तों को सबको वो भी महात्मा हैं खराब काम तो करेंगे नहीं अच्छा ही काम करेंगे तो अच्छा का फल हमको मिल जाएगा काम ये कर रहे हैं और सुख हमको मिलेगा इसलिए सेवा करते हैं इनको पता है भक्तों को तो ज्ञानी की स्थिति ऐसे उसके पास कोई कर्म नहीं रहता है प्रारब्ध भोगने के बाद इसलिए आगे उसको कोई शरीर बंधन नहीं है संसार से मुक्त हो जाता है व्यवस्था है तो यहाँ वही चर्चा करना चाहते हैं अहम ब्रह्मेटी विज्ञान शतार्जित संचितम बिलवम याति प्रबोधात स्वप्न कर्म जैसे दृष्टांत से समझा रहे हैं जैसे स्वप्न में नाना प्रकार का कर्म कर रहा था एक व्यक्ति स्वप्न बहुत पुण्य कर्म भी किया किसी दिन किसी दिन पाप करता भयंकर पाप कर जाता है स्वप्न तो स्वप्न में जितने भी पाप हो चाहे पुण्य उतिया हो जो कुछ भी हो हाँ जग जब जगता है जगने के बाद में वो कर्म सब के सब विलय हो जाए उसका फल नहीं भोगना पड़ता रात्रि में आपने चोरी की आज आपकी हथगड़ी नहीं लगेगी स्वप्न में चोरी की हो तो हथगड़ी नहीं लगती है फल नहीं भोगना पड़ता और जागृत में चोरी करेंगे तो हथगड़ी लगेगी ऐसी स्थिति है स्वप्न के कर्म जैसे जगने पर विलय हो, हो जाते हैं स्वप्न के कर्मा विलय हो जाते हैं कब जगने पर जैसा वैसे ही यहां भी वो जग गया है मैं देह हूं ये जो से जग गया अहम ब्रह्माष्टमी में पहुंचा हुआ है तो वो जो स्वप्न के कर्म के समान हो जाते हैं उसमें कौन संचित कर्मशाला सैकड़ों जन्मों में किया हुआ कल्प कोटि सतई गति का सैकड़ों कल्पों तक जो जो कर्म किया था सब के सब इससे विलय हो जाते हैं ज्ञान रूपी अग्नि से दाह हो जाता है ये ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात्ते तथा कहा यही है सर्व कर्म में यही संचित कर्म का ही नाश होना है आगामी कर्म का तो उसके पास में संबंध ही नहीं है अहम पूर्वक नहीं की करेगा तो क्यों उसको चिपकेगा वो प्रारब्ध भोग से समाप्त तो करेगा तो अहम् ब्रह्मेदि विज्ञान अहम ब्रह्मा अस्मी ऐसा ज्ञान यदि किसी को हो जाए शरीर बुद्धि से ऊपर उठा हो उस आत्मादार वृत्ति में पहुंच करके बैठा हो खाली अहम् ब्रह्मा अस्मी शब्द बोलने से तो नहीं होगा भीतर से वास्तविक भावना बन गई हो मन की जीती है बन सके किसी को नार मांस का पिंड नहीं हो नाम ना आत्मा हो यहाँ जो जाके बैठा हो तो ऐसे विज्ञान से कल्पकोटि शतार्जितम संचितम विलयम या सैकड़ों कल्पकोटि करोड़ों कल्पों में किया हुआ जो आर्जन किया हुआ था कौन संचित कर्म आपके अनंत कर्म है वो हिसाब किताब आप करने नहीं सकते कितने कर्म है वो सारे के सारे विलयमति लय को प्राप्त हो जाते हैं किसी को जलना भूल देते हैं ज्ञान ज्ञान से कर्म जलना भूलते इसको जल गए सारा विलय होगा संचित कर्म नहीं रहेगा उसके पास जैसे प्रबोधात् स्वप्न कर्मबद कहा जैसे स्वप्न में जो कुछ भी कर्म किया हो किसी की हत्या कर दी ब्राह्मण को मार दिया या गाय को मार दिया स्वप्न में पाप नहीं जगह जगने के बाद में कुछ नहीं जाता वैसे संचित कर्म सारे के सारे इसके समाप्त तो हो जाते हैं विलय को प्राप्त तो होते हैं तब ज्ञान में जगा है जैसे यहां जगने के बाद व्यावहारिक जगत में क्या देखते हैं जब व्यक्ति जीतता है, है जागृत में आता है तो स्वप्न में कर्म विलय हो जाते हैं उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है फल नहीं देते वो स्वप्न में जो कुछ भी किया था चाहे पुण्य किया हो चाहे पाप किया हो जैसे जगा वो विलय हो ठीक इसी प्रकार अहम ब्रह्माष्टमी करके जग गया जो व्यक्ति तो उसका संचित कर्म समाप्त हो जाता है अब रह गए दो कर्म है आप कौन कौन है प्रारब्ध है और क्रियवाण जो बोलेंगे आगामी बोलेंगे ज्ञानोत्तर होने वाला ज्ञानोत्तर का भी चर्चा होगा अच्छा अभी विचार करेंगे तो ये तो एक हो गया समझिए अहम ब्रह्मेदि विज्ञानाद कल्प कोटिशता जो सैकड़ों कल्पों में ये आर्जित जो कर्म थे संचितम विदयम याद संचित कर्म विलय को प्राप्त होते हैं कैसे अहम ब्रह्मे की मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान अगर मनोभाव पक्का दृढ़ करके मानता हो तो केवल बाहर से चिल्लाने से तो नहीं होगा अहम ब्रह्म कर दे कितने से काम है भीतर से अगर मान जाता हो मन वृत्ति वो बनाता हो मैं ब्रह्म हूँ ऐसी वृत्ति बनाता हो तो संचित कर्म तुझ तो सारे के सारे विलय हो जाते हैं तो इसमें प्रबोधात स्वप्न कर्मत दृष्टान्त दिया जैसे स्वप्न में अच्छा बुरा कुछ भी हुआ हो जगने पर वो विलय को प्राप्त होता है उसमें पाप नहीं लगता यही आगे बोलते हैं यद यद सुप्त स्वर्ग नरकाय स्वप्न बेहलायाण्यप मुलबण स्वप्नोत्थित किम तत्काय स्वप्न वेलायाम यथकृतम सोए हुए अवस्था में जो कुछ किया माने स्वप्न में जो कुछ किया चाहे पुण्य किया बहुत भारी पुण्यम पापं पापम उलबणम माने बड़ा होता है बहुत बड़ा पुण्य किया किसी ने असुमेदादी यज्ञ दिया मान लो स्वप्न में यजमान बनकर के असुमेदर रहा ऐसा भी स्वप्न हो सकता है अथवा ऐसा पाप कर दिया तलवार लेकर के ब्राह्मण को मार दिया किसी स्त्री को मार दिया तो ब्राह्मण भी हो सकता है बड़ा पाप इससे बड़ा पाप क्या होगा किसी स्त्री को मार दी किसी ब्राह्मण को हत्या कर दी गाय की हत्या कर दी तुम तो स्वप्न में हो रहा है ऐसा बड़ा से बड़ा पुण्य अथवा बड़े से बड़े पाप कोई हुआ हो स्वप्न में उलबड़म कहा मैंने बड़े से बड़े को उलबण बोलते हैं उलबड़म पापम अथवा उलबड़म पुण्यम बहुत बड़ा पुण्य अश्वेदादी कि किया हो स्वप्न में अथवा स्त्री हत्या ब्राह्मण हत्या सुवर्ण चोरी आदि बहुत बड़ा पातक जो बोलते हैं मानते हैं ऐसे का पाप किया हो स्वप्न में कोई एक व्यक्ति ऐसा हुआ कदया सुख तोित सो करके जो उठ गया जागृत में आ गया रात में ऐसे काम किया है उसने स्त्री की हत्या कर दी ब्राह्मण की हत्या कर दी अथवा बड़ा पुण्य काम किया दो में से कोई एक करेगा होता ही वो हो। बहुत बड़ा काम अत्याचार किया या बहुत भारी पुण्य का काम किया दो में से कोई एक करके आया है सुबह सुख तोत्त किम तथ्य क्या उसका फल स्वप्न में जो अपराध हुआ है उसका फल सोए हुए उठेगा व्यक्ति का फल क्या है पुण्यकर्म का फल क्या होना चाहे स्वर्ग स्वर्ग मिलेगा उसको नहीं मिलेगा और जो पाप किया स्त्री आदि को मारा है उसके कारण नरक मिलेगा क्या उसका फल नहीं मिलता प्रांतिकाल में जो हो गया हो गया वो कर्म ज्ञान से जिवृत्त हो जाता है जैसे यहाँ जग जाता है तो स्वप्न का सब चला जाता है उसी प्रकार संचित कर्म जितने भी हैं जब यहाँ जग गया अहम ब्रह्माश्मी में, में आया यहाँ जगना ऐसा है तो संचित कर्म जिलय हो जाता है संचित कर्म उसके पास नहीं अब तो कहा सुपतोत्तर से क्यों ऐसे स्वप्न में किए हुए जो बड़े से बड़े पाप अथवा बड़े से बड़े पुण्य सो करके जो उठा हुआ व्यक्ति है जब जाग्रत में आता है तो क्यों क्या वो रहेगा स्वर्ग आया क्या स्वर्ग के लिए अथवा नरक के लिए होगा क्या वो कर्म नहीं होता ठीक वैसे ही समझना अज्ञान निद्रा में सोया था उस काल में जो संचित कर्म पहले जो कर्म करते समय कर रहा था ना वो उस काल में ज्ञानी था कि अज्ञानी था अज्ञानी अज्ञान निद्रा में था उस काल में सोया हुआ था आज जग गया अज्ञान रूपी सो करके उठ गया अज्ञान निद्रा से ऊपर उठा है तो सोते हुए अवस्था के कर्म जगने पर समाप्त हो जाते हैं देखा है तो यहाँ भी पहले अज्ञान रूपी निद्रा में सोया था कर्म हो रहा था उसे आज जो संचित कर्म के नाम में बैठे हुए पूंजी है अज्ञान काल में किया है उसने पूर्व अभी ज्ञान अवस्था है उसमें हम ब्रह्माष्टमी से है तो सारे के सारे समाप्त हो है। अभी अभी नहीं अभी कर्म बाकी है एक कर्म समाप्त तो होगा तीन हैं ना कर्म संचित क्रियवाण और प्रारब्ध तीन है अभी जो भोगा जा रहा है वो संचित में से एक विशेष फल देने के लिए तैयार हो गया वो कर्म का फल भोग रहे हैं आप ये प्रारब्ध में है ये चल रहा है जो अभी यह अंतिम क्षण तक इस शरीर में जो होगा वो प्रारब्ध कर्म अनेक में से एक कर्म का फल यह प्रारब्ध है और एक ज्ञान के बाद में भी कुछ कर्म होगा उससे उसकी भी चर्चा होगी अभी ये तो ज्ञान से पहले वाला जो डिपोजिट में पड़े हुए कर्म थे वो भी लय होगा ज्ञान काल संचित कर्म लय हो जाएगा उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा उसको स्वप्न का दृष्टान्त दिया मैंने अज्ञान काल में जो कुछ होता है तो जगने के बाद में उसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ता यह स्वप्न का दृष्टान्त दिया स्वप्न में जो कुछ भी होता था। तो हाँ? ऐसा नहीं होता स्वप्न में कोई हत्या कर दी उसका पाप नहीं लगता तो जागरूक में पाप नहीं पड़ता है तो अलग बात है स्वप्न वाला तो आगे बोलते हैं यही बोलते हैं स्वम असंगम उदासी परिज्ञा नभो यथा यति उदासीनं नश्लिष्य स्वसंगम उदासी परिज्ञा नो यहां नावि हम चर्चा करेंगे हम भावी कर्म का ये तो संचित का हो गया प्रारब्ध का बाद में विचार करेंगे अब भावी कर्म मैंने ज्ञान के उत्तर काल में जब तक जीवन है उसका तब तक, तक जो कर्म होगा ज्ञानोत्तर कर्म कर्म तो कुछ होगा ही उसके शरीर से वो कर्म कहते हैं उसमें छिपड़ते ही नहीं है वो कर्म का फल उसको भोगना नहीं पड़ता ज्ञान को क्यों अपने को ज्ञान काल में किस रूप में पाया है असंग रूप में पाया है उसमें स्वम असंगम अपने को असंग रूप में उसने पाया तो अपने को असंगम उदासीनम मैं असंग आत्मा हूं ये ज्ञान हुआ है उससे उदासीन भाव में है वो किसी के पक्षपात में कुछ नहीं उदासीन भाव में है असंग रूप से अपने को पा परिज्ञाया ऐसे जाना उसने मैं तो असंग सचिद आत्मा हूं ऐसा जाना असंग जाना यथा नभ जैसे आकाश असंग होता है देखो आकाश में घट है घट के भीतर में आकाश मानते हैं आप उसमें मदिरा भर दीजिए घट में वो जो गंध से मदिरा के गंध से आकाश अशुद्ध होगा कि नहीं होगा मदिरा के गंध से घर तो अशुद्ध हो जाएगा आकाश अशुद्ध होगा कि नहीं होगा अथवा घर तो दुर्गंध युक्त तो हो जाएगा मदिरा डालने के बाद आकाश दुर्गंध होगा कि नहीं होगा वहां ऐसे ज्ञान होने के बाद में शरीर से कोई भी कर्म हो तो आत्मा में कोई संश्लेष नहीं होगा अपने को उसने अलग किया हुआ है असंगता में है वो उसके शरीर से कुछ होता है वो कुछ नहीं करता लोग कहते हैं ज्ञानी काम करता ज्ञानी काम नहीं करता लोग मूर्ख हैं जो शरीर को ज्ञानी समझते हैं उसका शरीर काम करता है उस जब तक प्रारूग तो होगा शरीर में हलचल होगी उसमें अभिमान नहीं है कि मैं ये करता हूं अभिमान नहीं होता अपने को अलग किया हुआ उठा कहा स्वम असंगम उदासी परिज्ञा यथा नभ जैसे आकाश है नभ माने आकाश जैसे आकाश है असंग होता है कुछ भी करो आग लगाओ आकाश नहीं जलने वाला संग नहीं होता आकाश में कुछ भी करो खीचड़ उछालो आकाश में कुछ नहीं बिगड़ता कुछ भी कर लो उस स्थिति में आकाश के समान अपने को निर्लेप अवस्था में जब ले गया हो यानी ऐसे होने से स्वम असंगम उदासी परिज्ञा अपने को असंग उदासीन भाव को जान करके मैं असंग आत्मा हूं ऐसा जानकर जैसे आकाश होता है ना नो न श्रिष्यते किंच कदाचित भावी कर्म भी भावी कर्म एटी के द्वारा माने को जो जीवन मुक्त अवस्था में देखते है उसके द्वारा कोई भावी कर्म तो होगा शरीर हाँ। से तो कुछ कर्म होगा ही इष्ट भी होगा अनिष्ट भी होगा अः अच्छा चलेगा तो कीड़े मकोड़े मर भी सकते हैं उसका पाप भी होगा मंदिर में पहुंच गया तो पुण्य भी होगा भाभी कर्म रहेंगे उसके पास केंद्र तो? उसके साथ संबंध उसका होता है क्यों आपने को असंगता में लाया है उसे अहम करोगी यह अभिमान उसका नहीं होता ज्ञान उत्तर कर्म इसलिए वो कर्म का फल उसके पास नहीं जाएंगे हाँ भोगना नहीं पड़ता ज्ञान उत्तर जो कर्म है उसका फल उसको भोगना नहीं पड़ा वही कहते हैं नस्लिष्यते यति उस कर्म में यति माने जो प्रयत्नशील व्यक्ति है जीवन मुक्त में बैठा वो उसमें संबंधित नहीं होता चिपड़ता नहीं है उन अपने को असंग करके रखा हुआ कर्म तो होगा ये नहीं कि ज्ञान के बाद कुछ भी न करे ऐसा नहीं है साफ तरह ऐसा नहीं बोलता भूख लगती है तो उसके लिए व्यवस्था बनानी पड़ेगी अगर ठंडी लगती है तो कपड़े की व्यवस्था बनानी पड़ेगी करनी पड़ेगी कौन करेगा दूसरा सब अपने अपने काम में फुर्सत में तुम्हारा काम कौन कर देगा अपने व्यवहार अपने से निभाना पड़ेगा जिनको वहां पर आशक्ति रहित हो जाता है संग हो जाता है एति ये यति उसमें चिपकता नहीं है कदाचित कभी भी धावी कर्म भी धावी कर्म में ज्ञानोत्तर काल के कर्म ज्ञान होने के बाद होने वाले कर्म को भावी कर्म हैं। माने एक ज्ञान को अवधि बना करके ज्ञान जिस क्षण में आपको होगा उस क्षण से पहले वाले कर्म दो प्रकार के एक तो प्रारब्ध बनकर के चल पड़ा है शरीर दे, दे रहा है आपका फल दे रहा है सुख दुख दे रहा है और बाकी जितने संचित थे वो ज्ञान से विलय हो गए और प्रारब्ध का विचार बाद में करेंगे अब ज्ञान होने के बाद में ज्ञान को अवधि बनाकर के काल को अवधि बनाकर के चलना है तो उसके बाद में जो कर्म होगा उस ज्ञानी उस से वो उससे उसका फल उपभोक्ता नहीं क्योंकि उसमें असंगता है उसकी कर्म में मेरा कर्म है ऐसा नहीं है मैं कर्म करने वाला हूँ ऐसी बुद्धि भी नहीं है स्थिति तो ऐसा कर्म होता है तो वो कर्म ये भक्तों के तरफ जाना है वही जो ज्ञानोत्तर होने वाला कर्म क्यों तो दो कर्म तो उसके बाद अपने खत्म करके जाता है वो संचित कर्म ज्ञान से आग लग लगकर खत्म हो गया है और प्रारब्ध कर्म पूरा भोग के ही जाएगा वो रहेगा ज्ञानोत्तर कर्म जो भावी कर्म कहते हैं क्रियमाण कर्म कहते हैं आगामी कर्म कहते हैं जिसको वही कर्म में दृष्टि होती है भक्तों की इसलिए सेवा करते हैं उसकी अब ये तो विचार है लहंगे नहीं छोड़ दिया इन्होंने हमें मिलना है तो करो सेवा तो वो कर्म उनके तरफ जाता है ब्रह्मसूत्र में ऐसी चर्चा है कहा आगे न नवोघट योगे न सुरागंधे न लिप्यते तथापाधि योगे न तत्धर्म लिप्यते न नभोट योगे न सुगंधे नात्मोपाधि तुर्न लिप्यते नभा घट योगे न सुरागंधे न लिप्यते यथा यह दृष्टान्त है आकाश का घट के साथ संबंध होता है घट में आकाश दिखाई देता है घटाकाश जो बोलते हैं घर के साथ संबंध हो गया किसका आकाश का अब वो घट में संबंध है किसका मदिरा का मदिरा का संबंध घट में है और उस घट में संबंध आकाश का दिखाई देता है घर के भीतर आकाश भी है और मदिरा भी मदिरा भर भी है वहां ऐसा हो सकता है अब वो देखते हैं वो जो नव है आकाश घर के भीतर उसमें जो आकाश होगा घट ही हो, गा। हो है ना घर के साथ संबंध देखा उसका उसकी उपाधि है वो कौन गढ़ उस आकाश की उपाधि है उसके साथ संबंध होने पर और उस उपाधि में सूरा का संबंध है मदिरा का संबंध है वहां उसके गंध से आकाश और जो गढ़ के भीतर का आकाश लेतायमान नहीं होता दूषित नहीं होता आकाश गढ़ दूषित हो जाएगा उपाधि तो दूषित हो जाएगा चल आकाश दूषित नहीं होता जैसा यह दृष्टान्त है वैसे यहां भी ये जो आत्मा का उपाधि है संजाति शरीर आदि उपाधि है इसके स्थल शरीर सूक्ष्म शरीर कोई उपाधि होकर के चलते हैं आत्मा का संबंध और इसमें होता है कर्म होता है शरीर में कर्म है जैसे वहां आकाश का संबंध घट में और घट में मदिरा वो मदिरा का गंध से आकाश ले पाएमान नहीं होता ठीक इसी प्रकार यहां भी आत्मा का औपाधिक संबंध है शरीर के साथ और वो शरीर में कर्म हो रहा है चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो वह कर्म ले पाएजान नहीं होता आत्मा वो शरीर में ही रहेगा क्यों उसने अपने को असंगता लाई है आकाश के समान ठीक कहते हैं तथा आत्मा उपाधि योग्य ना उसके उपाधि आत्मा वहां आकाश की उपाधि के आधी घट उसके उपाधि के संपर्क होने से उपाधि में जो मदिरा है शराब डाल दिया उसके गंदे से लेपायमान नहीं होता आकाश जैसे वैसे ही आत्मा की उपाधि शरीर ये शरीर में होने वाला कर्म उस गंध के स्थान में है सुरा के गंध के स्थान में है तो उससे लेपाएमान माने भावी कर्म आत्मा में चिपट नहीं सकता ज्ञानी के किस ज्ञानी देती ज्ञानोत्तर कर्म चिपटता नहीं वो असंगता है उपाधि धर्म धर्म धर्म सद्धर्म देहधर्म देहादि उपाधि है ना आत्मा की तो उसके धर्म से बेपा नहीं होगा आत्मा ये कहा आगे कहते हैं अब दो कर्म की चर्चा हो ज्ञान होने से पहले जो विपोजित अवस्था में कर्म के संचित कर्म वो तो ज्ञान काल में नष्ट हो जाएंगे उसी काल में जल जाना होगा ज्ञान आग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात्पुरु थे तथा उसके लिए कहा है और संचित का आगामी कर्म उसको छूते ही नहीं है वो तो असंगता में है अपना अपने को असंग बना के रखा उसने अहम करो अभिमान न होने से छूते नहीं अब रह गए एक कर्म कौन प्रारंभ अब उसकी चर्चा करो संचित कर्म और आगामी कर्म तो ज्ञानी के लिए भोगना नहीं पड़ता आगामी कर्म तो उसके साथ संबंध ही नहीं है करते समय में किन्तु संचित कर्म जो कर्म करते समय में अज्ञान अवस्था में था और मैं एक मनुष्य भी हूं करके कर्म किया था उसका फल भोगना था अगर ज्ञान न होता तो भोगना था किन्तु ज्ञान के कारण जल गए सब विलय हो गए ज्ञानोदया पुराब्धम कर्म ज्ञान नश्यती अदत् सुफलम लक्ष्यम उद्देश्य ज्ञानोदयाब्धम कर्म ज्ञा नश्य अदत्सफल लक्ष्य उद्देश्योत्सृष्टवाणव ज्ञान उदय होने से पूर्वकाल कर्म की चर्चा हो एक तो पूर्वकालीन कर्म की चर्चा हो गई संचित कर्म की चर्चा हो गई वो तो ज्ञानकाल में नष्ट हो गए होंगे ज्ञानोदयात पूरा आरब्धम कर्म ज्ञान उत्पन्न होने से अहम ब्रह्मास्मी जो वृत्ति बननी है श्रवण मनन नित्यसन के बाद आनी है ये वृत्ति किन्तु तो उसके पहले अज्ञान अवस्था में जो कर्म पूरा ज्ञानोदय पूरा माने पहले पूरा शब्द पहले ज्ञान उदय होने से माने ब्रह्मादार वृत्ति आने से पूर्व अवस्था में जो आरब्धम कर्म जो फल देने के लिए आरंभ हो गया जो कर्म प्रारब्ध बोलते हैं ना प्रकृष्ट रूप से आरंभ हो गया फलोन्मुख हो गया आ गया फल देने के लिए तैयार हो गया जो कर्म वो प्रारब्ध करना आरब्धमने प्रारब्धम ज्ञान उदय होने से पूर्व में जो अपना काम करना आरम्भ कर दिया जिस कर्म ने माने कर्म में ज्ञान तो है ही नहीं पहला होने के बाद दो साल दस साल बीस साल पचास साल के बाद ज्ञान होगा क्यों ज्ञान के लिए श्रवण मनन ने आदि की जरूरत है हाँ वो जो कर्म एक कर्म ऐसा है ज्ञान होने से पहले ही अपना काम जिसने आरंभ कर दिया सुख दुख देना आरंभ कर दिया ऐसा जो कर्म है जिसको प्रारंभ करना चाहते वो कर्म ज्ञान से नाश नहीं होगा वो कर्म ज्ञान से नाश नहीं होगा क्यों पहले से वो अपना काम कर रहा है ज्ञान बाद में होता है प्रारंभ तो पहले ही से भोग देना शुरू गया सुख दुख की अनुभूति जन्म से ही शुरू हो गई और ज्ञान होगा आयु के हिसाब से 10 साल 20 साल 50 साल के बाद कभी आज ज्ञान होगा तो ज्ञान उदय होने से पहले ही जो अपना फल देने के लिए आरंभ हो गया जो कर्म फल देना आरंभ कर दिया सुख दुख दे रहा है जो फल तो दो, दो है न जिस प्रकार का भी विषय होगा फल दो रूप में मिलना सुख रूप में या दुख रूप में फल यही होना है या रोना है या हंसना है बास यही है और क्या है फल कर्मों का फल यही है तो वो जो ज्ञान ज्ञानाकार वृत्ति बनना ज्ञान होना उसके उदय होने से पूर्व में जो जिन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया ऐसा जो कर्म है एक ही कर्म है वो जिसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं वह ज्ञानात ज्ञान से उसका नाश नहीं होगा संचित का नाश हो गया आगामी ज्ञान ज्ञान के साथ में संबंध नहीं आत्मा के साथ संबंध नहीं असंगता के कारण चला गया किंतु एक कर्म ऐसा है जिसको प्रारब्ध करते हैं वो ज्ञान से नाश क्यों अदत्वा स्वफलम ज्ञान दस्य देव अपना फल पूरा किए देना ज्ञान से नाश नहीं होगा सफलम अदत्वा अपना फल न देकर ज्ञान से नाश नहीं होगा फल पूरा करेगा वो जितने दिन के लिए बना हुआ कर्म होगा भोग के लिए उतना फल देगा वो फल देकर ही समाप्त होगा वो लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट वानवती इसके लिए प्रारब्ध कर्म भी एक दृष्टांत है शिकारी जंगल में जाता है लेके गया शेर को मारना था उसने यहां से देखा उसकी बुद्धि हो गई शेर हाँ शेर है साहब। शिकारी की बुद्धि हो गई शेर की बाढ़ छोड़ दिया बाढ़ छोड़ते छोड़ते छूट गया जब हाथ से बाढ़ अभी वहां पहुंचा नहीं है बीच में चल रहा बाढ़ वो तो अपने गति से जा रहा है इतने भी ख्याल हो गया वो तो गायी है गलत हो गया करके आपके मन में आ गया अब वो बाढ़ लौटेगा गाय आप कहेंगे कि लक्ष्य गलत हो गया तो बाण लौट आएगा या चला जाएगा ज्ञान बाद में हुआ पहले अज्ञान में छूट गया वो कब छूटा बाढ़ छूटा अज्ञान अवस्था बाढ़ छूटने पर ज्ञान हो गया है अरे ये तो गाय है पहले गाय का अज्ञान था ना क्या था वहां गाय का अज्ञान चेरबुद्धि हो गई थी आपकी बाढ़ छोड़ दी गाय का अज्ञान था अज्ञान काल में जो छूट गया जो कर्म शुरू हो गया अब वो बाण वहां पहुंचा नहीं अभी तब तक आपको ज्ञान हो गया लक्ष्य गलत हो गया गाय है ऐसा होने पर वो बाण वापस आएगा कि नहीं आएगा वो तो लक्ष्य भेद करेगा ही करेगा वैसा यहाँ कर्म पहले छूटा हुआ बाण के समान में प्रारब्ध कर्म उसने अपना फल देना शुरू कर दिया है मैंने जन्म से ही गर्भ से ही शुरू किया है गर्भ से शुरू होता है कहां से गर्भ में बढ़ना भी तो प्रारंभ के खेल होगा वहीं से ही हो चुका है वो और ज्ञान कब होगा जन्म उत, माने जन्म में जन्म होने के बाद ही दस बीस पचास साल में जाकर के कहें अगर श्रवण मनन आदि में लगा तो ज्ञान होने की संभावना है तो वो ज्ञान उसको रोक नहीं सकता है जैसे लक्ष्य का ज्ञान हो गया तब बाण छूटने के बाद कब हुआ बाण छूटने के बाद वो लक्ष्य को बेदे बिना नहीं रखेगा आपका ज्ञान उसको रोक नहीं सकता उस बाढ़ को जानकारी तो हो गई गाय करके तो उस बाण, उस बाण को वो ज्ञान रोक नहीं पाता है अरे गाय है हत्या लगनी है चिल्लाओ कुछ भी करो छूट गया छूट गया वो तो ज्ञान तो हुआ तो, बाढ़ छूटने के बाद ज्ञान हुआ है वो ज्ञान जैसे वो बाढ़ को रोक नहीं पाता ठीक इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म पहले से काम कर रहा शुरू करके चल पड़ा है थोड़ा हुआ बाण जैसा है अपना जलसा प्रारम्भ रहा होगा गर्भ में ज्ञान होने के लिए भी उसका पहले तो भोगा ही होगा जहां था गर्भ में भी तो किस समय में ज्ञान हुआ है दस महीने के भीतर में कब हुआ उसके पहले तो भोगा ही होगा प्रारब्ध तो, तो अभी ज्ञान से नहीं जाएगा सुखदेव का जब तक शरीर से भोग भोगना पड़ा ना उनको ये तो अंतिम क्षण तक रहना है ये शरीर प्रारब्ध से बना है जब तक है तब तक वो प्रारब्ध क्रम काम देगा इसको ज्ञान से नाश नहीं होगा गर्भ में हुआ बने तब भी वो प्रारब्ध अंतिम आयु तक रहना है उसने प्रारब्ध तो काम करेगा वो संचित विलय हो जाते हैं ज्ञान से और आगामी का संपर्क नहीं होता है दो कर्म से बच जाता है प्रारब्ध तो ऐसा है खतरनाक है प्रारब्ध ज्ञान से नाश नहीं होता ज्ञानोदया पुरार्दम ज्ञान आरंभ होने उदय होने से माने अहम ब्रह्माकार वृत्ति पैदा होने से पहले ही जो कर्म आरंभ हो चुका है जैसे थोड़ा हुआ बाण ज्ञान बाद में होता है छूटने के बाद कर्म ज्ञान्य सफलम अपने फल को दिए बिना ज्ञान से नाश नहीं होगा अपना फल देगा, देगा जैसे छोड़ा हुआ बाण का फल क्या है लक्ष्य में जाके बेदना वो फल है वो किए बिना वो, वो बाढ़ रुकेगा नहीं गाय करके समझने पर गई छूट गया तो छूट गया वैसे प्रारब्ध कर्म छुटा हुआ है इसको ज्ञान से नाश नहीं पड़ सकता लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट बाण अवत यह दृष्टान लक्ष्य को उद्देश्य करके फेंका गया जो बाण है छोड़ा गया बाण है उसके समान है प्रारब्ध कर्म। ये तो बहुत पूरा करना पड़ेगा जैसा लिखा होगा इसलिए महात्मा रोगी भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है प्रारब्ध का फल वो तो ज्ञान का फल नहीं है रोगी होना सो को ज्ञान का फल अलग है आगे शरीर नहीं होगा प्रारब्ध कर्म तो जैसा जिसका लिखा वैसे होगा या टल नहीं सकता ठीक है आगे जैसे ये लक्ष्य को उद्देश्य करके छोड़ा हुआ बाण के समान है कहा किस प्रारब्ध कर जैसे आपको व्याग्र बुद्धि हो गई थी बाघ बुद्धि हो गई थी आपने बाढ़ छोड़ दी बाढ़ छूटने के बाद में अभी वहां पहुंचा नहीं अभी बीच में है बाढ़ चल रहा है वो आपको गलत लक्ष्य गलत हो गया करके पश्चाताप होने अरे गाय है वो तो मैंने क्या कर दिया अब पश्चाताप करने से बाढ़ वापस हो कि नहीं उसका ज्ञान होना ज्ञान तो हो गया बाद में गाय का वो ज्ञान रोक नहीं सकता उस बाढ़ को ठीक इसी प्रकार प्रारब्ध करवा गर्भवास से काम कर रहा अपना फल दे रहा है सुख दुख दे रहा है ज्ञान आगे जाकर के कभी होना है 10 साल 20 साल 50 साल के बाद होना है तो वो बाद बा, में होने वाला जो ज्ञान है वो छोड़ा हुआ बाण को जैसे वो रोग नहीं बहुत गाय का ज्ञान रोग नहीं पाया वैसे यहां भी आम ब्रह्मास्ट में जो ज्ञान हुआ प्रारब्ध कर्म को रोक नहीं सकता वो तो चल पड़ा चल पड़ा वो तो पूरे लक्ष्य वेद करेगा अंतिम समय तक वो अपना देगा ही देगा ये कहा लक्षम लक्षम निर्भरम व्या्रबुर्मुक्त निर्भरम व्याग्र बुद्धियां बिनिर्मुक्तो बाण बाढ़ छोड़ा था बाघ समझ करके व्याग्र बुद्धि से छोड़ा गया जो बाढ़ है छोड़ा पश्चात को गो मतो और गाय बुद्धि हो गई बाद में गो गोमती शब्द का हो गया गो मतो मतऊ शब्द में गाय बुद्धि होने पर बाढ़ छूटते ही हाथ से छूट गया तब तक तब तक तो बाघ समझ रहे थे जैसे हाथ से बाढ़ छूटा तब आग बुद्धि अरे वो तो गाय है पड़ी थी गाय वहां पहले ठीक से देखा नहीं बाघ समझा बाढ़ छोड़ दी से बाढ़ छूटते ही आपको ज्ञान हो गया गाय गा गा? गा। का अब वो बाढ़ रुकेगा कि नहीं रुकेगा नहीं रुकेगा वैसे प्रारम्भ कर मैं कहते हैं वो मतो हो न पिष्टती छिन्नती है वक्षण वो बाढ़ रुकेगा नहीं आपको गाय बुद्धि हो गई वो भले ही किन्तु ज्ञान हो गया है लक्ष्य का किन्तु रुकेगा नहीं छिन्नति वो तो गाय को छेदन करेगा ही करेगा घुसेगा गाय के पेटनी गाय लक्ष्यम देगे न निर्भर वो लक्ष्य को छेदन करेगा ही बड़े देर से जाएगा वो बाण आपके ज्ञान काम नहीं करेगा अरे गाय है रुक जा नहीं रुकेगा वो छूट गया तो छूट गया।, गया वैसे प्रारब्ध कर्म को छूट चुका थुट थुट है तो बाद में जो ज्ञान होगा या आत्मज्ञान वो रोक नहीं पाता है जैसे गो बुद्धि थोड़ा हुआ बाण को रोक नहीं पा है वैसे आत्मबुद्धि इसको रोक नहीं पाती है किसको प्रारब्ध करो तो पहले से काम चालू है इसका छुटा हुआ बांध जैसा है ये कहा वो तो, तो लक्ष्य को करेगा ही बेर का ही डालेगा वो कैसे यहाँ भी है हैतराम भरम निर्भरम वो वहां जाके भर जाएगा वो लक्ष्य में चुप जाएगा लक्ष्य को चुभेगा वो तो। इसी को लिए कहा धवत्र खलु विदा भोगे नश्य ज्ञान हुताशन विलय प्रकम ये सर्वदा संस्थिता त्रित नी क्वचिदी ब्रह्मते निर्गुण आरबं बलवत्र खलु विदा भोगे नस क्षय सम्य ज्ञान हूतासलिदागा ब्रह्मात्मक्यमेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा संस्थिता क्वचिदी ब्रह्मी बते निर्गुण प्रारभ्य कर्म इतना बड़ा है बाकी तो पहले नाश कर सकते हैं आप संचित को तो नाश करते हैं ब्रह्माचार तृप्ति बनाकर के और असंगता ला करके आगामी कर्म को अपने पास आने ही नहीं देंगे ये भी संभव है किंतु प्रारब्धम बलवत्तरम बलवान में भी जो बलवान होगा उसको बलवत्तर बोलते हैं अतिशय बलशाली प्रारब्ध कर्म अपना फल देगा ही देगा चाहे ज्ञान हो जाए चाहे अज्ञान हो सबको तो फल देगा बलवत्म फल विदाम विदाम माने तत्व तो विदाम जो आत्मा का तृति जाने वालों के लिए प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा भोगे न तत् क्षय इसका एक ही उपाय है विनाश करना है तो भोग करो भोग से ही नाश होगा और कोई उपाय ज्ञान से नाश नहीं होना प्रारब्ध संचित नाश हो जाता है आरामी का संबंध नहीं होता है तो प्रारब्ध करो तो भोग से ही नाश हो जो लिखा है वो होगा बड़े बड़े महात्मा गोभी जो है पड़े ऐसे पूरा प्रारब्ध होगा कहा जाएगा प्रारब्ध ऐसा है सं, हाँ वह कह रहे दो कर्म तो ब्रह्माकार वृत्ति से चली जाती है कौन दो कर्म संचित और आगामी जब ब्रह्म भाव में जाने पर वो दो तो, तो चले जाते हैं किंतु प्रारब्ध नहीं जाएगा सम्यक ज्ञान हुतासन विलय प्राक संचिगा सम्यक ज्ञान रूपी जो हुतासन हुतासन माने अग्नि हुतासन शब्द का अर्था अग्नि हाँ। सम्यक ज्ञान माने अहम ब्रह्मासु ये ज्ञान इस ज्ञान रूपी जो अग्नि है इस अग्नि के द्वारा सम्यक ज्ञान हूटासन तृतीयांध है सम्यक प्रकार के जो अहम ब्रह्मास्त्री ज्ञान उस ज्ञान के द्वारा ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा प्राग संचितागामी नाम विलय है पहले हुई जो तो संचित कर्म ज्ञान के पहले हुए और आगामी कर्म ये दोनों का तो विलय हो जाता है ब्रह्म ज्ञान से दोनों का तो हो जाएगा संचित कर्म भी चले जाएंगे नष्ट हो जाएंगे आगामी कर्म का संबंध ही नहीं होगा ये दो तो चलेगा परन्तु प्रारब्ध कर्म भोग के बिना नहीं जा सकता, तो भोगना ही पड़ेगा ऐसा है प्रारब्ध आगे कहते हैं, हाँ एक व्यक्ति को प्रारब्ध कुछ नहीं कर सकता दृढ़ ब्रह्माकार वृत्ति में जो पहुंच गया हो वहां तीनों कर ब होते वहां प्रारब्ध भी नहीं होते वहां माने ब्रह्माकार वृत्ति में तो अभी हल्का फुल्का में है तब तक प्रारम्भ है वहां अगर दृढ़ ब्रह्माकार वृत्ति में पहुंच गया हो देह गेह का कोई सूझ वूझ नहीं वाय पदार्थ का कोई भान नहीं जो योगवाशिष्ठ में छठी भूमिका सातवीं भूमिका कर ज्ञान ज्ञानगिनी भूमिका है सर है अति उत्कट अवस्था में पहुंचा हुआ है उसके प्रारंभ प्रार्थना यही कहते हैं ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मक्यम अवेक्षा जीवात्मा परमात्मा के ऐक्य को जान करके अहम ब्रह्माष्टी एकत्व तो प्राप्त करके अहम ब्रह्माष्मी ब्रह्मात्मिकम अवेक्षा जीवात्मा परमात्मा की जो ऐक्य भाव है उसको जानकर तन्मयता या उसी रूप में जो रहता हो हम ब्रह्मास्मि किसी में रहता तन्मय होकर के ए सर्वदा संस्थित जो लोग हमेशा उसी में सम्यक स्थित संस्थित सम्यक प्रकार से बैठे हैं माने नीचे उतरते नहीं हैं शरीर भाव में नहीं उतर रहे हैं केवल अहम ब्रह्माष्टमी में बैठे हुए जो लोग जो ऐसे लोग हैं माना ज्ञान की पराकाष्ठा में शाम उन लोगों का तब त्रितयम नहीं कुछ कुछित तीनों कर्म नहीं होते उनके लिए न संचित न आगामी प्रारंभ त्रितयम तीनों के तीनों नहीं कुछित्रह्म ही बते निर्गुण वो तो निर्गुण ब्रह्म ही है वहां का कर्म कहाँ रहेंगे ब्रह्म में वो तो ब्रह्मरूपी हो गए ना निर्गुण ब्रह्म होके बैठे हुए हैं वो, है वो। ज्ञान की पराकाष्ठा में है जो उनके तीनों कर्म नहीं होते बाकी थोड़े निचले स्थान पर है ज्ञान तो है बाहर की दृष्टि भी बन रही भीतर की दृष्टि भी बन रही ऐसी स्थिति में तब तक प्रार्थता है कि बिल्कुल ज्ञान के परम आष्ठा में जो बैठे होंगे उनके प्रारंभ भी नहीं होंगे सर उस है सीखेगा दूसरे की दृष्टि में लिखेगा उनका प्रारो उसके दृष्टि में प्रारो नींची नहीं वो तो निर्गुण ब्रह्म है कौन ब्रह्म है निर्गुण उस रूप में उनकी दृष्टि में कोई वहां न शरीर है तो शरीर को देखते हैं एक ही आकार ब्रह्माकार वृत्ति में तलिन है वो हाँ कभी ब्रह्माकार वृत्ति बनाते हैं कभी जगदाकार वृत्ति बनाते हैं ऐसे जो निचले स्थान के साधक हैं उनका प्रारंभ है केवल ब्रह्माकार वृत्ति पे ही पहुंच गए जो उनका कोई कारण नहीं तो कारण तीनों कर्म नहीं है बाकी जो निचले स्थान में है उनके दो कर्म तो उनका भी नहीं है असंगता भी लाई हुई है फिर भी कभी भी शरीर में जाता है शरीर प्रयुक्त व्यवहार करता है तो वहां पर प्रारोप्त करने की चर्चा है किंतु तो जहाँ शरीर प्रयुक्त व्यवहार ही नहीं ब्रह्मादार वृति में कन्वय होकर के बैठे हुए होते हैं उनका प्रारोप्पा जो बतलाया समय हो गया है